आज मैं आप लोगों को श्रीमान अरविंद गुप्ता जी से दिखाई गई पुस्तक रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक सुनाऊंगी पहला भाग अरदेसर खरसेदी अठारह सो आठ से लेकर अठारह तक बहुत कम भारतवासियों ने जी का नाम सुना होगा उससे भी कम लोग इस बात से अवगत होंगे कि बम्बई का यह समुद्री इंजीनियर 27 मई 1841 को रॉयल सोसाइटी का पहला भारतीय फेलो बना सोसाइटी की अगले फेलोशिप पचहत्तर वर्ष बाद प्रख्यात गणितज्ञ रामानुजन को को प्रदान की गई। अंग्रेजों भारत में अपने व्यापारिक और राजनैतिक हित साधने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी की, की आवश्यकता थी इसके लिए उन्होंने भापचलित जहाजों द्वारा इंग्लैंड और भारत के बीच दूरी को कम किया रेलमार्ग और टेलीग्राफ का बुनकर, उन्होंने कानून और व्यवस्था की पकड़ मजबूत की संचार को इन माछमों से लगान की वसूली में ज्यादा होने लगी मुट्टी भर अंग्रेजों के लिए इतने बड़े हिंदुस्तान को नियंत्रण में रखना एक असंभव कार्य था। यह काम करने के लिए उन्हें हिंदुस्तानियों की मदद की जरूरत थी शुरू में अंग्रेजों ने कुछ हिंदुस्तानियों को नौकरियां दी उद्देश्य साफ था, उनकी मदद से हिंदुस्तान को जानना समझना बाद में उन्होंने क्लर्की और मुंशीगिरी का प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल स्थापित किए किंतु इस आधुनिक शिक्षा ने भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति के बीज भी बोए जहाज निर्माण के क्षेत्र में खरसे जी के परिवार ने एक लम्बे अरसे से अंग्रेजों की मदद की थी उनके एक पुरखे सूरत के बंदरगाह में में ही थे। बाद अंग्रेज उन्हें नए बंदरगाह का निर्माण करने के लिए बम्बई लाए जहाजों के निर्माण के लिए अंग्रेज बलूत के लट्ठों का उपयोग करते थे परंतु तेजी से फैलते ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सागौन की लकड़ी मजबूत होती है और सड़ती नहीं है प्रचुर मात्रा में सागौन और खुशाल बढ़ी उपलब्ध होने के कारण बंबई जहाज बनाने के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा जहाज बनाने के काम में लगे होने के कारण खरसेद जी परिवार को बहुत प्रतिष्ठा मिली